बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्द भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन बंदेराधिका चरणोदयू गोपीजन सयुत बिंदव मनो वंशाकल्पतरुश कृपा सिन्दुच पथिता पावनीभ वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लिरी यतमह वंदे परमाधव बृंदाई तुलसीदे वै पिया वैकेश क्तिपदेदेवी सत्वत्य नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तथोज मुदेरे संकीर्तने कथोपदेश गौरी अत्र प्रकाशने सदाक्त गुरभक्ति भक्ति भोक्तिमोदा खुजगोदर दैयम सदाभवीष्टोहम तेतास्पम शिव विरच्यम भीताति हम पुनुतपालीपूत वंदे महापुरुष ते चविंद त्यक्ता तोरा तराजक्ष्यम धर्मीष्ठ अर्ज वचा जदगा दीतम वधा वंदे महापुरशते चरणिंदम यद्लवनखचंदम छटाया विस्फुजित किमें गपवधु सुवदर्शी रस सागर पूर्णाराग सुसागर सारूर्ति साराधिका मद करो श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनतानंद सियादत गदाधर शिव सदी गौरभक्तंदुनितानंद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 आजान लंबित अजानुम्बितुजौ कनकाबदात संकेतनकमताक्ष विषाबर दिजवर जुगध वंदे जगत प्रियकुणतर हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे बागी सजस्व बदने लक्ष्मी सजस्वी लक्ष्मीजस्वसी यस्ते हृदय संवी व सिंहम भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम, राम निवृत्तरसैरूपग मानद भवषदा छत्र मनोभिरामद क उत्तम श्लोक गुणानुवादत तो बिना पशुगुना शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपाजी ने बतायेंथ रहते हुए बद्ध जीव कभी भी भगवत भजन नहीं कर सकता विथ अनर्थ यू कैन नॉट डू एक्चुअली हरिभजन अनर्थ के स्वार्थ हरिभजन नहीं होता इस सिलसिले में बहुत सारे चर्चा हो चुका है दो दिन पहले भी हावड़ा का सामने एक जगह रेसरा शिल अपरीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी जी को एक सुंदर प्रश्न किए बड़ा भारी सुंदर प्रश्न ये प्रश्न था महाराज ये जो दुनिया का जितना सारे आदमी हैं सारे देव देवियों का अर्चन में व्यस्त हैं डिमी गॉड्स दे आर ऑल ओर जितना सारे देव देवियों का अर्चन में वो लोग व्यस्त है दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द एक्चुअल थीम ऑफ कृष्ण भजन कृष्ण कौन है क्या है इसका बारे में समझने रहा हो तो आपको सुनना पड़ेगा गुरु वैष्णव का पास जिसका डायरेक्ट फीलिंग आया है मेटेरियल जगत का कुछ प्रोफेशन सी यू कैन ग्रो कुछ डिग्री है कुछ हासिल किए हो दैट इज नॉट सफिशियंट डायरेक्ट रियलाइजेशन का जरूरी है अनुभव प्रत्यक्ष अनुभव डायरेक्ट सीलभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी एजुकेटेड समाज में ये अक्सर बोलते थे इफ आई सीक द पाथ लीडिंग टू द एब्सोल्यूट गुड देन आई मस्ट एक नॉट द काउंटलेस वॉयज ऑफ पॉपुलर विजम एंड लिसन ओनली टू दैट ऑफ द रियलाइज्ड सोल दुनिया का बहुत आदमी बहुत बुद्धिमान है हमारा पास आएगा बुद्धि देने के लिए बहुत सारे विषय में एक एक विचार उत्थापन करके हमको बताएंगे ये करो आप ये गलती किया ये करो बहुत सारे ऐसा एडवाइज़र है इकोनॉमिकल एडवाइजर हैं और मेटेरियल जगत का बहुत सारे एडवाइज़र है है ना हेल्थ का एडवाइजर लीगल एडवाइजर है ना बहुत सारे एडवाइजर लेकिन वक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने आप जी ने आपने हाथ जोड़कर बोलते हैं अगर आपका जिंदगी में ये ठंडी में बैठा है आप सुन लो, अगर आपका जिंदगी में ए, अगर आपका एटेंशन प्लीज अगर आपका जिंदगी में एप्सुलूट चीज का प्राप्ति जरूरी है दुनिया का बहुत सारे इंजॉयमेंट है यू कैन एंजॉय एंड गो टू हेल्प हम लोगों को करने का कुछ नहीं है दुनिया का बहुत सारे इंजॉयमेंट है आपको बुला रहा है, जैसे हमारा चैतन्य चरित में लिखा है लिखा हुआ है बहुत सुंदर पिशाची पायली यथा मतिच्छन्न हो मायाबद्ध जीवे रह भाव उदय अगर पिसाची आपका शरीर में घुस जाए तो आप कैसा करोगे भूत आपका शरीर में घुस जाए तो क्या करोगे आपका नॉर्मल अवस्था रहेगा क्या एबनॉर्मल सिचुएशन एबनॉर्मल सिचुएशन मादुराई का उधर एक राजा था रामानुज रामानुजाच का चरित्र में हमने शायद बताया चीपुरम कांची कांचीपुरम ऐसा कुछ जगह है वो जगह का राजा है वो राजा का एक लौता बेटी है बेटिया रानी का शादी है दो दिन बाद जस्ट टू डेज अब उसका अंदर में प्रतापता घुस गया अब बेचारा क्या करे पूरा कपड़ा फपड़ा उधर के पूरा पेड़ में चढ़ गया राजा तो बहुत चिंतित है तो हमारा दो दिन बस शादी दिए। चारा जगत में फैल जाएगा इन्हीं हमारा उफ, ओ, राम राम क्या करे वहाँ उसका वो जो जगह है वहां उसका उधर राज पंडित था उसको बोला बुध को तड़ाओ भगाओ उन्होंने बहुत कोशिश किया लेकिन बुध गया बुद्ध बोला इसका जो शिष्य है लक्ष्मण देशी इसका चरण का पानी दे तो हम चला जाए समझा व्हाट काइंड ऑफ इंसल्टिंग मैटर इट इज कितना अपमान है उसका गुरु है सिखाता है बोलते उसको होगा नहीं वो तो पहले जन्म में गो था गो जानते हो गो साहब जानते नहीं इ जस्ट लाइक कोकोडाइल स्मॉल क्रीस जस्ट लाइक कोकोडाइल से माफी मुख है सब कुछ है हमारा मायापुरी में जब फ्लड हुआ था उस टाइम में देखा ऐसा ऐसा करके जा रहा है गोसाँप भले ये तो गोसाप था ओ किसी भी हालत से वैष्णव का उच्छिष्ट खा लिया और ब्राह्मण जन्म हुआ समझा मेरा बात प्रेतात्व का अंदर में ऐसा बोलने का क्षमता आता है जो सूक्ष्म शरीर है ना उसमें जितना सारे आठ की अठारह किस्म का सिद्धि है उसमें प्रेतात्व के अंदर में दो चार दो एक आ जाता है जैसे परकाय प्रवेश दूसरे का शरीर में प्रविष्ट हो जाना वो भी हर शरीर में प्रविष्ट नहीं होगा समझा मेरा बात अनकॉन्स जो है जिसका चेतना का विकास नहीं हुआ उसका शरीर में प्रविष्ट हो सकता लेकिन उस साधु का संतु प्रविष्ट नहीं होगा वो पहले देखता है इसका कमजोरी क्या है उसका अंदर प्रविष्ट होगा अपना काम को हासिल करने के लिए समझा मेरा बात तो जब लक्ष्मण देसी का चरण जल दिया वो ब्रह्म राक्षस चला गया ऐसा है तो चैतन्य चरत सुंदर बताया पिसाची पाईली यथा मति न माया बद्ध जीवे रहा है सही भावुदेड सोल कैन एक्ट लाइक ए मैन हुई ऑलरेडी ओवर पॉर्ड बाई ए घोस्ट एक भूत प्रेतात्ता उसको ऊपर घुस गया उसके बाद वो जो पागल का मापी आचरण करता है ये बद्ध जीवक का हार बद्ध का आचरण मंदिर में रहते हुए भी गुरु वैष्णव के सामने रहते हुए भी उसका बेचैनी बने रहता है ही इज जस्ट रेस्टलेस लाइक ए मांग बंदर देखते हो ना गुरु वैष्णव के सामने है मंदिर में है फिर भी बंदर की माफी क्यों बेचैनी है शांति नहीं है डिससेटिस्फेक्शन क्योंकि उसका दिल में जड़ जगत का भोग के लिए वासना भरपूर है अभी छूटा नहीं गुरु वैष्णव उसको बुलाया जाता है जिसका सामने आने का बाद तुम्हारा मेटेरियल जगत का जितना सारे बासना है वो धीरे धीरे कमती होते चलेगा दो चार मठ बनाना दो चार हल्ला चिल्ला करना ये संतों का काम नहीं है उसका बाद भी एक काम है मठ मंदिर बनाना तो है ही है इसलिए भागवत गीता में भागवत श्रीमद भागवत जी महापुराण में भगवान कृष्ण उद्धव जी को बताए मन मंदिर करे दीरम बढ़ा करके मेरा मंदिर बनाना और हमारा गुरुवर्ग सिला सच्चिदानंद भक्तिविनो ठाकुर जिसको सप्तम गुस्सा सेवेंथ गोस्वामी छ गोस्वामी का नाम सुने हो ये सेवेंथ गोस्वामी इतना कुछ किए हैं ये आदमी लोगों को पता नहीं चल रहा भक्तिविनो ठाकुर जी ने बताएं मठ मंदिर ना करो प्रयास मठ मंदी करने का कोशिश मत करो अरे महाराज भागवत में लिखा है आप मना कर रहे क्या बात है भक्तिविनोद मठ मंदी दालान बारी ना करे प्रयास फिर भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर चौसठी मठ बनाए ऑल ओवर द वर्ल्ड चौसठी भक्ति का अंग है और चौसठी मठ बनाए हैं हजारों हजारों लोगों का ये ंधन अवस्था से छुटकारा दिलाने का व्यवस्था किए है।, है ना पावरफुल गुरुवर्ग जो है प्रभुपात का मठ बनाए तो भक्तिवीनोद क्यों बताएं ये बात बोलने का क्या दरकार था इसलिए बताए ठाकुर जी भक्तिविनोद ठाकुर जब बद्धजीव अगर पैसा का बल से मठ बनाने जाए उसमें वो जो स्पिरिचुअल पावर उसके अंदर में नहीं है समझा मेरा बात वो अगर मठ मंदिर बनाए वो दुनिया का लपड़ा उपस्थित होगा झमेला क्यों पहला बात तो ही है पैसा के लिए उसको दूसरे का बात महाराज थोड़ा पैसा दो हमको ये काम है वॉयलिंग करना पड़ेगा अब जो कि भागवत में बोला है कस्माद भजी धनदुर्म जो संत महात्मा है वो पार्प भजन कर रहे वो विषय लोग का चरण में क्यों तेल वाइलिंग करने जा रहा है वाई व्हाट फॉर जो कि भगवान श्री कृष्ण है अनंत ब्रह्मांडों का मालिक वो सब कुछ कर सकता है कर सकता नहीं रंगनाथ का रंगनाथ का मंदिर कैसे बना था देखो हिस्ट्री रंगनाथ का रंगनाथ का मंदिर कैसे बना था देखो हिस्ट्री हम तो ये सब बताने नहीं जाएंगे रंगनाथ का मंदिर कैसे बना था अलवार कैसे बनाया था जंगल में पड़ा हुआ था सत्य से कैसे उसको उधर गया ठाकुर जी का इच्छा है तो बहुत कुछ हो सकता है भजन करना जरूरी है बदजी मठ मंदिर करे तो उसको सोसाइटी फॉर्मेशन का जरूरी है नियम कानून ये सब रेगुलेशन चले लेकिन चैतन्य महाप्रभ का समय में देखो तो कोई सोसाइटी फॉर्मेशन नहीं हुआ था चैतन्य महाप्रभु का जितना सारे भक्त है ये सब भक्तों का एक टारगेट था वन एन सिंगल टारगेट वाज विद देम क्या टारगेट था श्री चैतन्य महाप्रभु पर्व पर अखिलेश्वर भगवान को कैसे संतुष्टि विधान किया जाए होल हार्टेडली एंटीअ सेटिस्फैक्शन नॉट दैन पर्शियल सेटिस्फैक्शन एंटीअ सेटिस्फैक्शन कैसे दिया दिलाया जाए भगवान को कैसे हम संतुष्ट करें यही तो मकसद था ना देर was the only single goal for all of them। जितना सारे डिबोटीज है जितना सारे भक्त लोग है एक टारगेट है चैतन्य महाप्रभ का कैसे संतुष्ट किया जाए जब तुम्हारा टारगेट और हमारा टारगेट एक है कभी फाइटिंग नहीं होगा होगा फाइटिंग क्यों हो रहा है क्योंकि इसका टारगेट अलग है उसका टारगेट अलग है दोनों में लड़ पड़ता है यही दी रीजन अभी बात यह है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल ने बताएं बद्ध जीव बद्ध अवस्था में किसी भी हालत भगवान का साथ संबंध नहीं जोड़ सकता भगवान ऐसा एक रियालिम में है ऐसा एक अवस्था में है तो आपका इच्छा हो तो आप भगवान का साथ संबंध बना लो ये संभव नहीं है भगवान एक्सीलेंट अवस्था में है जो कथा हम बोलने जा रहा था जस्ट टेन मिनट्स बिफोर सुखदेव गोस्वामी जी का पास परीक्षित महाराज ने एक क्वेश्चन रख दिया और तो क्वेस्टन क्या है वाट दैट क्वेश्चन इज वो क्वेश्चन है क्वेश्चन है महाराज दुनिया का जितना सारे आदमी हैं वो देवदेव देव देवोकता देव देव देवो का अर्चन करने के लिए व्यस्त है और वो लोगों का देवदेवता का अर्चन के लिए वो लोग व्यस्त लो रहता है हर वक्त हर व्यक्ति देवदेव का अर्जन करने के लिए व्यस्त रहता है भगवान गीता ने बताए जो अन्य देवता का अर्चन करते हैं वो भी अविधि पूर्वकम मेरा ही अर्चन है अविधि पूर्वकम विधि नहीं है ये नारद जी इसका उत्तर दिया सुंदर भागवत में एगारह स्कंद में आता है जथातर मोल निषे चने पुजो भुजो पोशाखा को सर्व प्राणोपहारियाणी तथा जैसे पेड़ का मूल में पानी देना है कोई ऐसा पागल नहीं है कि पेड़ का पत्ता में ऊपर ऊपर सीढ़ी लगा के ऊपर पानी दे दे है कोई सब पानी देता है मूल में पानी देता क्यों मूल में पानी देते देने से शाशन के द्वारा कैपिलरी साक्षन सारे हरा पता में चले जाएगा फोटोसिंथेसिस, जो इसको सालक संश्लेष प्रक्रिया इसके द्वारा उसका जीवनी शक्ति को उत्पादन करते सूर्य देवता ऑटोमेटिक इट्स एन ऑटोमेटिक फैक्टर तुम्हारा शरीर में भी बहुत सारे फंक्शन हैं। विदाउट योर परमिशन ऑल गोइंग ऑन ऑटोमेटिकली तुम्हारा शरीर में ये बताओ तुमने तो इतना खा लिया कैसे भजन हो रहा है कैसे एसिमुलेशन हो रहा है Who is doing it? How? तुम्हारा जानकारी है जानते हो शरीर में खा के तो सो गया तुम्हारा मन में विषय का चिंतन आ रहा है यू हैव नो कंट्रोल नो बियरिंग ओवर योर बॉडी एंड माइंड अपना शरीर में अपना मन का ऊपर कोई भी कंट्रोलिंग है तुम्हारा है है, है नहीं, वाई क्योंकि आपने आत्मसमर्पण आप तो नहीं किया यू आर नॉट सबमिटेड सो यहां तक कि भजन में आता है 50 साल भजन कर चुका स्टिल शास्त्रों का मुताबिक विचार किया जाए दे आर नॉट एक्चुअली डेडिकेटेड सो दे है अपना इच्छा के मुताबिक जिंदा भी गुजार है इन टोटो टोटली सिद्ध महात्मा का चरण में गुरु वैष्णव का चरण में अपने को जब तक समर्पित नहीं करोगे there is no solution, no solution at all। इस चौथों ने चढ़ता मित्र तो बताया सुंदर आश्रय लोहिया भजे तारे कृष्ण ना ही तेजे आर सब मरे अकार पढ़ा ना पढ़े हो ना आश्रय भजे तारे कृष्ण नहीं तैजी आर सब मरे अकारण। जो आश्रय लेते हैं गुरु वैष्णव चरण में उसका तो कोई चिंता ही नहीं जो आश्रय नहीं लेता है उसका बोला हम क्या जाने बोलता हम क्या करें वो तो आश्रय नहीं लिया क्योंकि भगवान का चरण में डायरेक्ट आश्रय लेने का कोई व्यवस्था है नहीं देर इज नो डायरेक्ट अरेन्जमेंट जब तुम्हारा दिल में इच्छा हुआ कि भगवान का चरण में हम डायरेक्ट जाएंगे क्या दरकार है गुरु वैष्णव का छोड़ो बेका। तब उसका कोई सोल्यूशन है नहीं भगवान का पास जाने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा गुरु वैष्णव का दैट इज द ओनली कंडीशन गुरु वैष्णव का चरण में सहारा लिए बिना भगवत प्राप्ति हुआ है कैन यू शो मी इवन वन सिंगल इंस्टेंट एक घटना दिखा दो ब्रज में जो जाज्ञिक पत्नी का केस है बहुत आदमी बोलते हैं महाराज जाग्ञिक पत्नी कहां दिखा लिया क्योंकि वहां बताया जज्ञ जाज्ञिक ब्राह्मण में ना आसा हम दिजो संस्कारो नौ निवास गुरो ये लोग तो गुरु गृह में नहीं गया तीजो संस्कार नहीं हुआ कैसे भगवत प्रति हुआ भगवान इसका उत्तर दिया बहुत सुंदर समय मिले तो धीरे धीरे चर्चा होगा लेकिन इसका भगवत प्राप्ति हुआ कैसे क्या कंडीशन है सिद्धांत क्या है टीकाकारों ने बताते हैं महाराज इसका आश्रय हुआ है कैसे मालिनी जो प्रेमी भक्ति भक्तिमती ये हर वक्त गाती रहती है कृष्ण का लीला कृष्ण का कथा इसके द्वारा उसका इनिशिएशन हो गया बहुत आदमी बोलता है महाराज परीक्षित महाराज का कौन सी इनिशियशन हुआ वॉट काइंड ऑफ इनिशिएशन इनिशियशन वॉज परीक्षित महाराज का क्या इनिशिएशन हुआ वो तो सिर्फ भागवत कथा सुना है इनिशियशन हुआ से हुआ बोलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुस् भोपाल जी ने बताए वाट यू मीन बाई इनिशियशन वाट यू मीन कोई नाटक है कोई यात्रा है एक्टिंग है क्या है वट डू मीन बाय इनिशियशन इनिशियशन का प्रोसीजर का मतलब क्या है क्या माने हैं वट इज द मीनिंग पोभाजी शास्त्रों का वचन उठाकर ये उत्तर दे रहे हैं जो अनंत जन्मों का जो पाप राशि है उसको हटाकर दिव्य ज्ञान जतो दुरियात पापो स्व संशयम न पापों को क्षय कर दिया नहीं गंगा स्नान करो जाओ पाप खय हो जाए लेकिन मूल से होगा नहीं स्टिल यू हैव योर डेजर टू डू सिंफुल एक्टिविटीज ऐसा होगा भारती महाराज बोलते थे बोले हरिद्वार में एक सेठ दिल्ली से बड़ा भारी जोग है ना स्नान का जोग और पूर्णमासी ये हर वक्त गाड़ी लेके आते थे स्नान करके फिर चले जाते फिर वो जाके दिल्ली में पाप का जो बिजनेस है वो करते हैं तेल में भेजाल देना एडल्टरेशन ऑल गोइंग एक आदमी ने बोला महाराज ये तो बड़ा भक्त है गंगा जी का पूजा करता है आता है स्नान लगाता है लेकिन वो तो फिर पाप करता है क्या बात है क्या कारण है कारण ये है वो पाप को हटाने के लिए गंगा में डुबकी लगाता है लेकिन वो पाप को जड़ से हटाने का कोई व्यवस्था नहीं करता समझा मेरा बात कभी कभी ऐसा भी होता है आदमी लोग सुना है कि भगवान का नाम लेने से आपका पाप चला जाता है 100 परसेंट पाप तो जाएगा ही किसी किसी व्यक्तियों का ये विचार होता है महाराज हम पाप करते रहेंगे और भगवान का नाम लेते रहेंगे वो पखंडी बन जाएगा भगवान का चरण में भगवान का जो नामी स्वरूप है ये शब्द ब्रह्म का बारे में बहुत दिन तक चर्चा होना चाहिए जो सुनोगे तो आपको पता चलेगा कली नाम रूपे कृष्ण अवतार ये जो एक्चुअल है ये कोई हिस्ट्री हमको कोई गप बोलने नहीं बैठ इसका अपमान हो जाए तो गंगा में डुबकी लगाने का उसका तो पाप गहता है लेकिन पाप जड़ से नहीं जाता है पाप का जो प्रोपेंसिटी है उसका जो इच्छा है पाप की वासना वो तो नहीं जाएगा जाएगा क्या क्यों तो क्यों तो गुरुचरण में वैष्णव चरण में सब भी, वो भी गुरुचरण का आश्रय के बारे में यह बताया गया तुमने सिद्ध महात्मा का चरण में गुरु वैष्णव का चरण में आत्मसमर्पण तो करो तो अच्छा है किसी बद्ध जीव के चरण में आत्मसमर्पण तो कर दिया तो आपको कोई समाधान नहीं निकलेगा समझा आपको मंत्र, मंत्र मिला है सब कुछ मिला है लेकिन समाधान नहीं होगा समझा जिस गुरु का जिस वैष्णव का मंत्रो का साक्षात्कार हुआ है मंत्रो देवता का साक्षात्कार जब तक ना हो जाए you are going, you are you are busy with your बिजी procedure, daily, but ultimately you will have to meet that देवता that लॉर्ड सुप्रीम लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ मंत्र गुरु गिविंग यू मंत्रों का स्वरूप का साक्षात् जब तक ना हो यू आर नॉट सिद्ध महात्मा कितना भी आपका डिग्री हो कुछ भी हो पागल का मापिक होगा पागल जैसा कथा है कभी ये करे कभी वो करे अपना मन मानी ऐसा चलते रहेगा तो पाप का बासना जाने का कोई चांस है नहीं क्यों वो गुरु वैष्णव चरण में आश्रम पाप बीज पाप वासना पाँच बीज जो है वो जाएगा नहीं और दीक्षा का मतलब है गुरु वैष्णव वो पावरफुल गुरु वैष्णव के चरण में जाओ जिनको मंत्रों का साक्षात्कार हुआ है तुमको मंत्र देने का साथ साथ तुम्हारा अनंत जन्म का जो पाप राशि हो उसको जला के ख कर दे इस मोस्ट पावरफुल स्पिरिचुअल जेन्ट जैसे स्ट्रॉ जानते हो गौ माता खाता है स्ट्रॉ खड़खड़ हमारा जनर्दन जनार्दन महाराज खरगपुर में रहता है ना पहले रहता था जनार्दन महाराज खोरगपुर में जनार्दन महाराज का उधर मेरे को इन्वाइटेशन बहुत बार किया एक ही बार गया जिंदगी में हरि कथा भी चर्चा किया गोविंद महाराज था सब कुछ था बहुत भारी सुंदर पहला दिन उसका भी हुआ आनंद लगा बड़ा भारी शान था अनुभवी संत जनादन महाराज जैसा साधु जगत में मिलना मुश्किल है राय रामानंद वंशुधर ये बोल के तो है ही है लेकिन अनुभवी संत है बहुत दिन हो गया चला गया जगत से नित्य जगत में है उसका हरिकथा चल रहा है वहां किसी ने रात को आके सेबोटिज किया सेबोटि जाके वो खड़का का गो का खाने का जो गोडाउन है उसमें मैचिस लगा के चला पूरा जितना सारे गोडाउन है वो जल गया पुलिस आए कौन किया कैसे किया को पता नहीं चला किसी ने किया बदमाशी करके जैसे खड़ का गोडाउन में आग लगाने से पूरा खड़ चल के खाग हो जाता है हरिनाम का स्पर्श मेणा हरिनाम का स्पर्श हो जाए हरिशंघ का पर्श मतलब हृदय के साथ हरिनाम का स्पर्श हो जाए तो मतलब डायरेक्ट हरि प्रकट हुआ हम वो नहीं बता रहा नामाभास होने का साथ साथ हो जाएगा डायरेक्ट जो असली नाम है जिसका साथ नामी पुरुष का कोई भेद नहीं वो नाम आने से तो कमाल हो जाएगा आपका बहुत सारे विचार हैं चैतन्य महाप्रभु जब पुरुषोत्तम धाम में नीलाचल में सत्राज खान आदि सबको के सामने वैष्णव क्या कौन है कैसा है लक्षण पूछा था तीन साल में तीन किस्म का उत्तर दिया था पहले साल में बोला जार मुखे एक कृष्ण नाम सही जानिय वैष्णव बोला था जिसका जबान में एक कृष्ण नाम प्रकट हुआ वो जान अब ये प्रश्न उठता है माना तो हम, हम तो बहुत कृष्ण नाम करते है वो तो एक कृष्ण नाम बोला महापो तो हम तो बड़ा वैष्णव है।, है ना बहुत सारे क्वेश्चन है बहुत सारे आदमी मिस इंटरप्रिटेशन करता है महापभ दक्षिण भारत में जब गए थे उस टाइम में को छीक करके कृपा करने का बाद अमार गुरुआ तारो ए देश बोला था ना इसका नाजायज फायदा ले रहा है आदमी नाजायज एडवांटेज मैनी बॉन्डेड सोल दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस वर्ड आई मीन सेंटेंस इसमें वो लोग व्याख्या में नहीं होता है महापू तो बोला है हमारा गए गुरु हो या तारो ई देश बट वट इज अ कंडीशन बिहड इट वैतन महापूर वॉन्टेड टू से वट इज अस डेट डोंट वॉन्ट टू डिस्कस इट गुरु बोल के अपने को रिप्रेजेंट करना इज वेरी इजी दुनिया का आदमी दे आर ऑल फुल जाओ को रिद्धि सिद्धि दिखा दो, दो चार शब्द बोलो गुरु आया है गोरियामठ में ये सब गुरु का कोई स्थान नहीं है फेंक देता है जंजाल का मापी। हक, तुम्हारा कोई डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है गोरिया मठ में घुसने के लिए तुम्हारा माथा नीचू करो मस्तक मुंडन करो करके एकदम अपना घुमंड को लात मार के फिर घुसो देन यू कै सी वॉट टेजर इज देर इन इन साइड गोरिया मठ गौरियामठ का अंदर में क्या संपत्ति है देन यू कैन रियालाइज नॉट बिफोर दैट तुम्हारा सबमिशन में ही भेजल है प्योरिटी नहीं है, है। मुश्किल तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी के सामने ये क्वेश्चन रखा है महाराज ये दुनिया का जितना सारे आदमी सब देव देव पूजा करता है और आश्चर्य की बात है सब माला माल हो जाता है शंकर भगवान के हे शंकर जी बोल के दूध डाल दिया सिद्धि दे दिया देखे बोला हमारा ये काम बिगड़े हुए काम को भी बना दे बिगड़े काम को बना दे है ना बहुत सारे देखो गोवर्धन में जाओ सब इनकम टैक्स को बहुत सारे भारी केस उसको लाइट करने के गिरिराज जी को परिक्रमा करते तो गिरिराज जी स्टैंडिंग फॉर दैट सिंपल मैटर ये छोटे मोटे कारण के लिए गिरिराज जाए क्या एक गिरिराज जी का परिक्रमा करने से तुम्हारा कृष्ण प्रति हो जाए लेकिन कर सके आदमी अनर्थ अवस्था में कृष्ण भजन संभव इसका ही उत्तर दे रहा है कैसे परीक्षित महाराज प्रश्न कर दे सुखदेव गोस्वामी जी को जे अगर देवदेव का देवदेवता का पूजा करे तो उसका तो सारे जो पूर्ति है हो जाता और कृष्ण भजन करने वाले हमने देखा है सुदामा विप्रो कोई कपड़ा फटा हुआ है कोई संत वो देखता है कोई चप्पल नहीं है किसका कम्बल नहीं है फिर भी आराम से कृष्ण भजन कर रहे हैं क्यों ऐसा होता है अर्थात जो कृष्ण भजन करते हैं तु, तुरी और कृष्णों का जो भजन करते हैं उनका निष्किंचन भाव होता है दुनियादारी का चीज में उसका कोई अट्रैक्शन नहीं जाता क्यों ऐसा होता है देवदूत का अर्चन करते बहुत सारे वैभव हो जाता है और कृष्ण का भजन कर एक्चुअल भजन उसको भगवान ज्यादातर वैभव का अंदर फेंकते नहीं इसका उत्तर भी दिया है अलग अलग जगह सुंदर उत्तर दिया भगवान ने उत्तर दिया है काल शायद उसका चर्चा करेंगे जिसको हम कृपा करना चाहें उसको वैभव देकर वंचित करने का इच्छा नहीं है नाउस अंबडी कैन पुट क्वेश्चन बिफोर मी वहादारीश महाराज वन गिव दुब महाराज प्रहलाद महाराज अम्बरीश महाराज का कितना सारा संपत्ति था तो आपके ये गलती है गलती नहीं है प्रहलाद महाराज निशिंगोदेव के बार बार बताया वहां प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए बोले ना एक बर ले लो बार बार निसिंगोदेव बोल के एक बर ले लो और नहीं का जरूरी है आप मिल गए आप क्या क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए नहीं फिर भी एक बार ले लो बार बार बोल रहा है तो क्या करे बेचारा बोले ठीक है आप बार बार बोलते हो इन योर ऑनर आपका सम्मान में एक बार लेते हो मतलब मांगो प्रहलाद महाराज ने सुंदर बताई ये सीखने का लायक है यू मस्ट लर्न इट तो आपका जिंदगी बदल जाएगा अमृतमय हो जाएगा अभी जहर पी रहे हो अभी जहर पी रहे हो दिन रात तुम जहर पी रहे हो आई नो इट अमृत पीने के लिए आपका कोई इच्छा नहीं है अगर थोड़ा सा भी इच्छा है तो मंगल हो जाए प्रोल्लाद महाराजी ने बताया कामानम हृदि संग्रोह भवतस्तु वरम हमारा हृदय में कामना वासना का कोई अंकुरोदम न हो अंकुर होता है ना अंकुर ना आएगा कामना वासना मिट जाए ये बर मांगता है ये बताओ आ निदेव तो सूच जा हमको भी देखो हमारा प्रिय पात्र है प्रहलाद कितना चतुर है आ तुम लोग अर ये तुम लोग होने से क्या आप लोग हम लोग होने से क्या मांग लेता कुछ तो मांग लेता नृसिदेव से जब नृसिदेव खोर बोल रहा है लेकिन प्रहलाद महाराज बोलते कामानम हृदय संग्रहत विनयवरम हमारा कोई कामना वासना का बीज भी अंकुरद गम भी हृदय में ना हो ऐसा कर बोलो कैसा है धोबो महाराज का केस देखो धोबो महाराज जंगल में भजन के बहुत सारे केस है भागवत कथा में सब आता है हम इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे उस टाइम में भगवान अपना भक्तों को दर्शन करने के लिए आया है बाकी जगह तमाम पुराण है भागवत है सब छानबीन करके देखो वह उत्तर है भगवान दर्शन देने के लिए आता है आप धुव महाराज के बारे में लिखा हुआ है दर्शन करने के लिए बोले देखो अपोजिट है <laughs> तमाम भागवत पुराण देखो जितना सारे पुराण है उसमें देखोगे किसी भक्तों के भगवान दर्शन देने के लिए आता है यही तो ठीक है ना लेकिन भागवत में धूब महाराज के बारे में बताए हुए हैं कि भगवान अपना भक्तों को देखने के लिए आया है लिखा हुआ है ओपोजिट <laughs> मद भक्त ददर चोहा हम जाएंगे भक्तों का हमारा भक्तों को देखने के लिए कैसा भक्त है जो पांच साल का उम्र में दुनिया को हिला दिया हमारा आसन भी ऐसा कर दिया हम जे, हम जाएंगे देखेंगे कैसा है आके दर्शन करने के लिए आया था धोबो महाराज और धोबो महाराज ने बार बार बोला हमको कुछ नहीं चाहिए भोग वाले तो होगा नहीं तुम तो उस पोजिशन के लिए हमको प्रार्थना किया था भजन में बैठा था किस डे स्ाना विलासन तपस्व स्थितम तुम तो पोजीशन रैंक दुनिया में सब आदमी रैंक चाहता है चाहता है ना ऑफिस में फैक्ट्री में पॉलिटिकल ग्राउंड में मंदिर में भी हम कैसे ऊपर सेक्रेटरी का पद हासिल करेंगे लेकिन वास्तव जो भक्त है वो हाँसी उड़ाता है क्या करें हम क्या करें ये सब लेके हमारा उदाला का जो आचार्य है अजाभूतपूर्व आचार्य है पर्वत गोसाई महाराज उन्होंने जो कंडीशन लिखा था उसमें लिखा था हम भी अगर ये मठ से चले जाएं तो हमारा कौपिन है डोंडो कमंडो लेके ले चले जाएंगे इसका पोपाइटर हम भी नहीं है मालिक नहीं है खोल के देखो पुराना हम इसका मालिक नहीं है हम जब जाएंगे इधर से किसी भी कारण हमको जाना पड़े तो हम अपना कौपिन और कमंडुल दंड लेके जाएंगे कुछ लेके नहीं जाएंगे समझा मेरा मोनोपोली का जो सिस्टम है ये कायम रखने का चेष्टा वैष्णव का अंदर में नहीं है है वो नहीं चाहता है आपका माला भी नहीं चाहिए आपको सम्मान दो भी नहीं चाहिए संतों का पहचान है संतों का पहचान ये है संतों का पहचान लाल कपड़ नहीं है लाल कपड़ पीला कपड़ ये संतों का पहचान नहीं है संतों का पहचान है वो भगवान गुरु वैष्णव को कितना प्यार करते हैं बहुत सारे आदमी बोलने सुना है सिला संतो गोसिंह महाराज जी का तिरो गया था हमको बुलाया था बेहाल में एकदम फायरिंग कथा हुआ था थोड़ा हमने बुलाया संतो गोसिंह महाराज मेरे को प्यार करते थे चिट्ठी लिखा चिट्ठी लिखते थे इसमें क्या कौन सी बड़ा बात ये तो हो ही सकता कोई गुरु वैष्णव हमको प्यार करे ये बड़ा बात नहीं है सबसे बड़ा बात है कि हम कितना उनको प्यार करें सब बोलते हैं अरे सिलाी महाराज हमको कितना प्यार करते थे भक्ति बैपुरी महाराज मैंने वो प्रमाण करना चाहते हैं कि हम उनका कृपा पत्र है दैट इज आल्सो माय ओन इंटरेस्ट समझा मेरा बात यह भी अपना इंटरेस्ट है अपना पोजिशन को कायम रखने के लिए हम ये हासिल करना चाहते देखो भक्ति भैया पूरी महाराज हमको कितना प्यार करते देखो चिट्ठी लिखते थे हमको कितना प्यार कर इसमें कौन सी बड़ा बात है ये तो अपना अपना जो है वो प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए लेकिन अपने अंदर में अगर क्वेश्चन आए कि महाराज तो तेरे को प्यार करता था तू कितना प्यार करते थे महाराज को ये बता स्पर्श कर भगवत सालगाम स्पर्श करके बता तो पीछे हट जाएगा बता नहीं पाएगा झूठा बताना आदमी का स्वभाव है टू आर इज भूल करना भूल बोलना और ये तो अनजाने में भूल हो जाए एक बात है लेकिन जानबूझकर भूल करना उसको बोलता कपटता उसको भूल नहीं बोला जाता इसका नाम है कपटता कपटता का कोई सलूशन नहीं जब तक निष्कपट नहीं हो जाओगे तब तक ये स्पिरिचुअल लाइन का भजन लाइन का एक बूंद भी आपको दिया नहीं जाएगा यू कैन नॉट गेट इवन ए ट्रेस अप इट जिस दिन जिस मुहूर्त जिस समय आप निष्कपट हो जाओगे सारे दुनिया का पर्दा आपका सामने हट जाएगा माया देवी इसका इंतजार में है माया देवी वेटिंग फॉर दैट द डे आपका स्ट्रेट पोजीशन आ जाएगा जवान में जो है अंदर में भी होगा स्टेट कई झूठा बात नहीं आया उसी दिन माया देवी जो है जो दुनिया को लात लगा रहा है लगा रही है वो जोगमाया का स्वरूप प्रकट करके आपको भगवान का सामने जाने का रास्ता बताए इसीलिए तो ज, जोगमाया कतायणी महामाई महायोगी नदीश्वरी नंद गोपोतम देवी पोतिंग में कुरुते नमा जोगमाया का अर्चन करके गोपियों ने क्या बताई बता तो बात है कथा है जोगमाए जगत का जो देवी का अर्चन हो रहा है महामाया है महामाया वो दुर्गा मतलब दुर्गो फोर्ड यू आर पुटेड इन टू केज एक पंची को जैसे खाचे का अंदर एक कैदी को जैसे कैद कर रहा करके रखा है ऑल बॉन्डेड सोस दे ऑल पुटेड इन टू जेल एक्चुअल आपका मुक्ति चाहिए कि नहीं फर्स्ट क्वेश्चन आपको जेल खाने से मुक्ति चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर नहीं चाहिए तो जैसे वैसे ही रहो दरकार नहीं कुछ कुछ दरकार नहीं है हम उत्तर नहीं देंगे सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि देखो हरि ही निर्गुणो साक्षात पुरुष हो प्रकृति आप जो बोलते हो हरिभजन करने वाले सब निष्किंचन देखा जाता है प्य हरि कृष्ण हरि कृष्ण करता है और जंगल में डोलता है इधर उधर कोई है नहीं बैंक अकाउंट कुछ भी नहीं है कैसा बात है और हाँ यही तो होगा बोल देखो ये दुनिया का आदमी जो देवदेवता का औचन करे ये चौदह भवन का अंदर है मेट्रियल जगत का आ ये बिरौजा ब्रह्मा का जो लोक है वो पार करके फिर बिरौजा परेगा बिरजा का पार करके ब्रह्म आएगा माने ब्रह्मज्योति उसको काट करके ऊपर जाओगे तो सदाशिव का लोक आएगा सदाशिव का लोक वैकुंठल लोग ही है फिर भी और ऊपर जाएगा तो वहाँ बैकुंठ का अलग अलग प्रकष्ट रहेगा वहाँ राम जी अवधपुरी नृसिंगदेव का बराहोदेव का कुर्म देव का सब अलग अलग जो भक्त जो भजन करके सिद्ध होगा वहां पहुंचे उसका और ऊपर जाएगा अवधपुरी वैकुंठ का ऊपर में अवधपुरी है सबसे ऊपर उसका नीचे निशिंगो निशिंगो देव का, फिर उसको भी काट करके ऊपर जाओगे तो आपको गोलोक में प्रवेश अधिकार मिले एक गोप कुमार का इंस्टेंस है बृहद भागवतम अमृत में सोनातन गोस्वामी सुंदर जजमेंट दिया है भक्ति भक्ति तो सर आदमी बोलता है ये भक्ति करता है वो भक्ति करता कौन कैसा किसी का भक्ति करता है उसका तो जजमेंट होना चाहिए सार तो आदमी भक्ति करता है हनुमान जी का भक्ति या पंच पांडव का भक्ति तो एक नहीं होगा होगा जो जोटायु का भक्ति का साथ और आ, जो गरुड़ जी का भक्ति एक नहीं होगा थोड़ा तो डिफरेंस होगा विभीषण का भक्ति का साथ क्या नारद जी का भक्ति एक होगा कैटिगोरी कैटिगोरी है अलग अलग विचार है जब तक आप भक्ति राज्यों में भक्ति का ओशन में ओशन ऑफ डिवोशन निकटर ओशन ऑफ निकटर इसमें जब तक आप डुबकी नहीं लगाओगे तब तक आपका अमृत मिलने का कोई चांस है नहीं है डुबकी लगाना पड़ेगा समुंदर का ऊपर में कितना सारे लहर हैं, और लहर देख के आप डर जाओगे महाराज हम स्नान करने जाए तो हम डूब सकता है लहर आ रहा है तो धक्का लगेगा तो लहर जब समाप्त हो जाए तब हा हम खड़ा है लहर जब समाप्त होगा तब हम जाके डुबकी लगा यू आर फूल एक्चुअल जातायात मतन ध्रिति नाद्यादेवता का बारे में बता पृष्ठ ब्रह्मद दिरी मंद मंद ग्राबाग्र कौंड नीद्रा लोकमठा कृतेर भगवत स्वा स्वा नीला पंतु बला निधिर भूल थोड़ा ये जो है जस संस्कार कला निधेर जाता ये जो, जो समुंदर का जो ढे है नादा पे भी सम्मति अभी इसका कोई शांति हुआ लहर तो चलते रहता है कितना सारे हमारा खानदान में पूर्व पुरुष सब चला गया, गया ना हजार हजार लाखों लोग चला गया लेकिन समुंदर का लहर समाप्त तो नहीं हुआ तो डुबकी लगाने का इच्छा है तो कोई आदमी बोलता है सिंह जी आपने वादा किया था तो रिटायरमेंट का बाद कोई बोला सिंह जी आप भजन करो मंदिर सामने है सब पूजा महात्मा जी भी है हाजी करेंगे रिटायरमेंट का बात करेंगे अब रिटायरमेंट हो गया सिंह जी आप तो रिटायरमेंट हो गया आप तो करो हाजी करेंगे और थोड़ा छोटा लड़की बाकी रह गया उसका शादी का थोड़ा तो वो कर दे फिर उसका बात छोटा लड़की बाकी है तो कर दिया अब फिर छह महीना बाद जी अब तो छोटा लड़की का शादी हो गया अब तो करो कुछ दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो गया तो सिंह जी गुजर गया भजन नहीं हो समएं आते रहते हैं जो लोग किसो भजन करेगा उसका मैक्सिमम प्रॉब्लम आएगा नारायण भजन करने स्थिति से, से भी उतना समस्या नहीं आएगा उतना फाइटिंग उतना बाधाएं नहीं आएगा राम जी का भजन करने से भी उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा कृष्ण भजन करने से जितना समस्या आएगा कितना आपको लगता है कि लात लगा के महादेव फेंक दें क्योंकि कृष्ण इज द एक्सट्रीम एक्सीलेंट चीज रसोग तो विचार में कृष्ण का एक्सीलेंस सर्वोत्तम है राम तो है ही है राम जी को भी बहुत प्यार करता हूं मैं लेकिन राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है लेकिन कृष्ण भगवान है लीला पुरुषोत्तम उसका अंदर में मिठास ज्यादा है आनंद ज्यादा है कृष्ण क्या है कभी भी ये आस्वादन करो तो पागल बन जाओगे आपको घर लौटने का इच्छा नहीं होगा घोड़ लौट जाने का इच्छा ही नहीं रुचि समाप्त तो हो जाएगा लेकिन वो साधु संघ के द्वारा ही होता है तो अपीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी उत्तर दिए हरि निर्गुणो साक्षा पुरुष प्रकृति पर हरि निर्गुण साक्षाद पुरुष प्रकृति पर सर्वद्रिक उपद्रष्टा तंग भजनो निर्गुणो भवे वो हरी सब हर कोई का दिल में बैठा हुआ है उसका भजन करने जाओ तो निर्गुण भजन हो जाता है गुणमय जगत का जो भजन है काली भजन दुर्गा भजन शिव भजन शनि भजन ये गुणोमय जगत का भजन यू आर अंडर द मोड्स ऑफ थ्री थ्री मोड्स ऑफ नेचर ये थ्री मोड्स ऑफ नेचर इन दाया इल्यूजन इल्यूजन इनर्जी इससे जब तक बाहर जब जब ना जाओगे तब तक एक्चुअल हरिभजन शुरू नहीं होगा एक्चुअल वास्तव हरिभजन वास्तव हरिभजन शुरू करना चाहो तो आपको ये सबका बाहर माया का बाहर जाना पड़ेगा गुनातीत अवस्था में जाओ तो आपका हरिभजन शुरू होगा शुरू होगा शुरू शुरू <laughs> होगा हरिभजन और शुरू होने के बाद फिर कोई अपराध ना करो तो धीरे धीरे चलते रहो गुरु वैष्णव का सहारा लेके फिर धीरे धीरे जगह पे पहुंच जाओ लेकिन जब तक अनुगत तो परफेक्ट ना हो तब तक कोई समाधान है नहीं अनुगत होना चाहिए सारे निवृत्त तौर से ही भवो सदा छत्रु मनो विराम उत्तम श्लोक गुना अनुवादक बीर तो बिना पशुग्नाथ भागवत का दसम तो स्कंध में आता है वजह कोई ऐसा है जो भगवान का अमृतमय कथा छोड़ के धक्का लगा के दूसरे जगह जाने का कोशिश कर रहा है बिना पशुगनाथ पशुकनाथ जानते हो हंटर जो पशु मार के खाता है उसका जीविका है पशु को मार के उसका मांगस खाता है तो गाली दिया भागवत में। बिना पशुनाथ पशुघाती व्याद बह हिंदी में बोलता है बहलियो हांचर ये छोड़ के कोई ऐसा है भगवान का निवृत्त और अगर आपका अंदर में संसार का वासना का निवृत्ति हो गया और इच्छा नहीं लग रहा है तभी तो भगवान का कथा सुनोगे और कंडीशन सोल अगर गुरु वैष्णव का सामने आ गया ये भी कोई मामूली बात नहीं है सामने आ गया तो बड़ा बात है क्योंकि भागवत शास्त्र में उत्तर लिखा हुआ है इसका बारे में जब बहु सौभाग्य होने का कारण बदजीव गुरु वैष्णव का संधान पाता है गुरु वैष्णव का जो संग होता है ये भी मैटर ऑफ जो बहुजन्म आपका सुकृति पुंजीभूत एक्मुलेटेड होने का बाद आपको बामतर सक्सेस दे रहा है तो आपको शिलाभक्ति प्रमोद पूरीगोस्मी गुरु महाज का शिला भक्ति वैभव पूरीगोस्वामी महाराज जी का दर्शन मिला और थोड़ा बहुत प्रवचन सुनने का आई एम नॉट ए लेक्चरर यूनिवर्सिटी में लेक्चर चलता है चलता है ना यूनिवर्सिटी में लेक्चर चलता है लेकिन मंदिर में लेक्चर नहीं होना चाहिए लेक्चर होना चाहिए कल यूनिवर्सिटी में राय रामानंदवाद का ऊपर बहुत सारे एमए क्लास में पोस्ट ग्रेजुएट जो है एमए क्लास में उसका सब्जेक्ट है वेदांतों का तो है ही मायावादी वेदांतो शंकोर वेदांतों का यह शुद्ध वेदांतों का नहीं है फिर म, माया हमारा जो महाप्रभु का साथ जो राय रामानंद जी का जो संवाद है इसका बारे ये टॉपिक सब्जेक्ट भी है इसका बारे में क्वेश्चन आता है नाउ माय क्वेश्चन इज देवर्सिटी लेक्चर है आर गिविंग लेक्चर ऑन राय रामानंद संघवाद हैं? आपको लेक्चर दे रहा है यूनिवर्सिटी में सुनने को लेकिन जब आप सिला भक्ति बैभव पूर्व महाराज के पास ये विषय में सुनो बे विषय के ऊपर क्या एक होगा ये एक होगा इसका क्या रिलेशन होगा डायरेक्ट फेलिंग इसका तो प्रोफेशन से मुगुश्चित कर लिया यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर दे दिया है ना तो निवृत्त तौर तो से ही रूप महाराज संसार से निवृत्ति चाहिए कि नहीं संसार का जो रणक है इंजॉयमेंट है आई नो आपको आनंद लगेगा भगवान का बारे में आपको जानकारी है नहीं आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन आस्वादन करते रहो हरी कथा सुनते रहो आपका अनंत काल का सलूशन हो जाएगा नहीं तो मरोगे मैया का कोक में जन्म लिए हो फिर दूसरा जन्म होगा फिर तीसरा जन्म होगा चलते अनंत काल से आपका जन्म और मौत चल रहा है अनंत काल से जन्म मत चल रो है ना ऐसा कभी भी दिन नहीं था जब ये आपका अंदर में जीवात्मा वो नहीं था क्योंकि जीवात्मा नित्य है भगवान नित्य है जीवात्मा मित्व है चलते रहो इसलिए चैतन्य ने में कृष्णनाथ को विराज गोस्वामी बताएं शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अक्सर ये श्लोक को व्याख्या करते थे सुंदर सुंदर व्याख्या करते थे रोपा जी चैतन्य चौथा मित्र में लिखा हुआ है ब्रह्मांडो भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज ब्रह्मांडों को भ्रमण करते करते कभी भी आपका सौभाग्य का उन्वेष हुआ तो आपका साथ गुरु वैष्णव का दर्शन हो सकता है यू कैन मीट ए जेन्युन वैष्णव हुई इज नॉट गोइंग टू चीत यू एट एनी कॉस्ट बाजार में आपको भड़का कर कुछ इंटरेस्ट आपसे आपसे ले लेंगे कुछ सेवा लेकिन आपको बचा नहीं सकेगा मैं भी उसका शास्त्रोज्ञान है थोड़ा लेकिन उसको डायरेक्ट शास्त्रोज्ञान नहीं बोला गया भगवान श्री कृष्ण भागवत में ग्यारह सौ कंध में सब उसका दिया है पंडितों बंधम उद्धव जी ने पूछना किया भगवान को भगवान पंडित कौन है हम लोग बोलते हैं थोड़ा बहुत सांस्कृत मुगुस्तक से थोड़ा दो एक डिग्री ले लिया बस हो गया ये पंडित है मूरख है मूरख फुल नंबर वन कुछ नहीं जानते कि को उसका फीलिंग नहीं है भगवान ने डायरेक्ट उत्तर दिया पंडितो बंधन अक्षभित जो जानता ही नहीं है तू ये सब पागल का मैं भी काम रहा इसी में बंधन है इसी में किसी में बंधन है तुम जो काम कर रहे हो इसमें बंधन है तुम्हारा जो बंधन किससे होगा और मुक्ति कैसे हो सकता है इसका टोटल नॉलेज जिसका अंदर में है उसी को ही पंडित बोला जाता है पंडितो बंधन मोक्ष बादी वादी निद और वादी ब्रह्मवादी ब्रह्मविद बादी।, ब्रह्म बादी मतलब दे कैन रिसाइट समथिंग ऑन वेद वेद का ऊपर रिसाइट कर सकता तो बोल सकता है वादी और बिद मतलब जानता अनुभव विथ डायरेक्ट फीलिंग इन साइड दोनों में फर्क होता ना दोनों में फर्क है ना तो निवृत्त और आपको अगर इस संसार से छुटकारा चाहिए अमृत का समुंदर में डुबकी लगाने का इच्छा है देन यू कैन कम टू मे नॉट बिफोर दैट मंदिर में हर आदमी को आओ आओ मंदिर में रहो ऐसा बुलाओ मत मंदमी ने आखिर उल्टा सीधा करेगा जितना सारा अच्छा लड़का है वो भी खराब हो जाएगा वो फिल्म देखते रहेगा मोबाइल में ये सब करते रहेगा बगल बगल लड़के बोले हम भी देखे क्या करे वो ऐसे ही तो हर करप्टेड हो जा रहा है हम क्या करें हम कोई समलचना करने के लिए नहीं बैठे हम बहुत दुख के साथ ये बात बोल रहे हैं एक लड़का के लिए बाकी दस लड़का भी करप्टेड हो जाए खराब हो जाएगा कितना सारे वैराग्य का बारे में भगवान श्री कृष्ण कैसा आठ किसम का मैथुन है आठ किस्म का एट टाइप मैथुन एक भी हो जाए ब्रह्मचारी का साथ तो उसका जिंदगी खतरा में है खतरा हो सकता अजा का क्या हुआ था काल टाइम हो तो मंदिर बंद करने का टाइम हो गया ना हाँ हमको जानकारी नहीं पड़ता हम हाँ तो बोलते रहते बढ़ करके साइम बोल देना वो लोग बगड़ जाएगा तो आठ किस्म का उसमें एक भी ब्रह्मचारी का हो जाए तो उसका जिंदगी सत्यनाश हो जाए समझा मेरा बात। इसलिए गुरु वैष्णव का अनुगोत्तम में हार भगत संकीर्तन करते चलो पोजीशन के लिए नहीं बहुत आदमी कथा सुनता है बोलता है मैं कथा सुन के हम भी प्रवचन करेंगे ये बुद्धि है भगवान को प्राप्ति करेंगे ये नहीं हम कथा सुनेंगे वो कथा मुगुस्त कर लेंगे हम भी प्रवचन करेंगे तो वचन करने से सम्मान करेगा ये माला दिया हमको माला तो खोल के रख दिया ठाकुर जी का माला है तो लेना पड़ेगा तो जिसका पास कोई सम्मान और अपमान का कोई भेद नहीं है वो साधु है तुल निंदा स्तुति नोनी संतुष्ट जेनो केन चीतो ये स्थिति ना हो तो तुम वैसन में नहीं बैठो वैसासन में बैठना माना है रूपों को सही बात माना कर दिया रूप गोसाई बात माना कर दिया कौन माना सुने रूपो गोसाई पर बहुत सारी चीज माना कर दिया विलास में बहुत सारी चीज लिखा हुआ है सोनातन गोसाई हुई इज गोइंग टू केयर कौन मानता है बोलो दिखाओ वक्त में उठाकर बहुत चीज बताया पौपा जी भक्त कौन मान रहा है इसीलिए तो यही कंडीशन है रूप गोसाई पर बता दिया जिसका अंदर में कामना वासना है वो बैसासन में उसको मत बैठाओ अगर जोर बैठाओगे या तो वो जोर जो बैठे वो अपना अकल्याण करे और दूसरे जो श्रवण करता है उसका भी अमंगल करेगा क्योंकि उसका जो कथा निकलेगा वो तो कंटेमिनेट है जहर है उसका अंदर में पद्म पुराण में लिखा हुआ है अवैष्णव बुखद गिरम हरिकथाम श्रवणम नई कर्तव्य छरपो छरपोशिष्ट जथा पायो दूध माने जिसको बोलता है खीर बोलता है मिल्क आइडियल फूड है मिल्क माफ इतना सारे पुष्टिदायक है लेकिन अगर किसी सांप ने आपका मिल्क का जो पट है खीर का जो पात्र है उसमें अगर मुख लगा दिया कोई जहरीली सांप तो आपको जानकारी नहीं है आप अगर वो खीर को गर्म करके सबको पिला दिया तो क्या होगा वट इज द कंडीशन टिक टिकी जो है ना लीजर वो दूध में खीर में गिर गया उसको गर्म करके खिला दिया अंतिम में देखा हर कोई का तबियत खराब तो क्या किया जाए मिल तो मिल की है मिल्का तो कोई दोस्ती लेकिन वो कंटामिनेटेड हो गया वक्ता का हृदय में कामना वासना को जो जहर है भरपूर एक कथा का साथ साथ ही जहर घोल के निकल आएगा आपका श्रवण बीवर में जाएगा तो आप सोचोगे तो महाराज हम तो इतना हरी कथा सुना इतना भागवत कथा सुना बट देर इज नो इम्प्रूवमेंट वाई समझा मेरा इसको आंसर ढूंढने का कोशिश करो इसका आंसर ढूंढने का कोशिश करो तो आपका तरक्की होगा नहीं तो जहां का तहां परे रहोगे मौत का टाइम में भी खाली हाथ जाना पड़ेगा मुट्ठी बांध के आया है तू हाथ पसारे जाएगा क्या लेके आया है तू क्या लेके जाएगा यही तो पंजाबी लोग गाता है सुंदर गाता है गाने का टाइम में लेकिन देर इज नो एप्लीकेशन इन दर ओन लाइफ गाता है सुंदर एकदम ढुलकी बजा के क्या लेकर तू आया जग में क्या लेकर तू जाएगा मुट्ठी भंध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा ये सो गाता है लेकिन डायरेक्ट फीलिंग नहीं है तो हमको चाहिए हरिकाथा, हरिकाथा सुनते रहो इसका बारे में कल भी और सारी चर्चा होगा सुनोगे अगर समय भगवान अगर बैठा तो होगा ये भी हो सकता है कल हुआ नहीं <laughs> इच्छा रहा कोई क्वेश्चन है तो करोगे आज भी अब तो टाइम हो गया मंदिर बंद होगा